राजयोग पंचम अध्याय आध्यात्मिक प्राण का संयम अब हम प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में चर्चा करेंगे हमने पहले ही देखा है कि योगियों के मत में साधना का पहला अंग फेफड़े की गति को अपने अधीन करना है हमारा उद्देश्य है शरीर के भीतर जो सूक्ष्म गतियाँ हो रही हैं उनका अनुभव प्राप्त करना हमारा मन बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है वह भीतर की सूक्ष्म गतियों को बिल्कुल नहीं पकड़ सकता हम जब उनका अनुभव प्राप्त करने में समर्थ होंगे तो उन पर विजय पा लेंगे ये स्नायुविक शक्ति प्रवाह शरीर में सर्वत्र चल रहे हैं वे प्रत्येक पेशी में जाकर उसको जीवन शक्ति दे रहे हैं किंतु हम उनका अनुभव नहीं कर पाते योगियों का कहना है कि प्रयत्न करने पर हम उनका अनुभव प्राप्त करना सीख जाएंगे कैसे पहले फेफड़े की गति पर विजय पाने की चेष्टा करनी होगी कुछ काल तक यह कर सकने पर हम सूक्ष्मतर गतियों को भी वश में ला सकेंगे अब प्राणायाम की क्रियाओं की चर्चा की जाए पहले तो सीधे होकर बैठना होगा देह को ठीक सीधी रखना होगा यद्यपि मेरु मज्जा मेरुदंड से संलग्न नहीं है फिर भी वह मेरुदंड के भीतर है ठेढ़ा होकर बैठने से वह अस्त व्यस्त हो जाती है अतः देखना होगा कि वह स्वच्छंद भाव से रहे ठेढ़ बैठ ध्यान करने की चेष्टा करने से अपनी ही हानि होती है शरीर के तीनों अंग वक्ष ग्रीवा और मस्तक तथा एक रेखा में ठीक सीधे रखने होंगे देखोगे बहुत थोड़े अभ्यास से यह श्वास प्रश्वास की तरह सहज हो जाएगा इसके बाद स्नायुओं इस को वशीभूत करने का प्रयत्न करना होगा हमने पहले ही देखा है कि जो स्नायु केंद्र श्वास प्रश्वास यंत्र के कार्य को नियमित करता है वह दूसरे स्नायुओं पर भी कुछ प्रभाव डालता है इसलिए सांस लेना और सांस छोड़ना लय युक्त नियमित रूप से करना आवश्यक है हम साधारणतः जिस प्रकार सांस लेते और छोड़ते हैं वह श्वास प्रश्वास नाम के ही योग्य नहीं हैं वह बहुत अनियमित है फिर स्त्री पुरुष के श्वास प्रश्वासों में कुछ स्वाभाविक भेद भी है प्राणायाम साधना की पहली क्रिया यह है भीतर निर्दिष्ट परिमाण में सांस लो और बाहर निर्दिष्ट परिणाम में साँस छोड़ो इससे देह संतुलित होगी कुछ दिन तक यह अभ्यास करने के बाद सांस खींचने और छोड़ने के समय ओंकार अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का मन ही मन उच्चारण करने से अच्छा होगा भारत में प्राणायाम करते समय हम लोग श्वास के ग्रहण और त्याग की संख्या ठहराने के लिए एक दो तीन चार इस क्रम से न गिनते हुए कुछ सांकेतिक शब्दों का व्यवहार करते हैं इसीलिए मैं तुम लोगों से प्राणायाम के समय ओंकार अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का व्यवहार करने के लिए कह रहा हूँ चिंतन करना कि वह शब्द श्वास के साथ लय और संतुलित रूप से बाहर जा रहा है और भीतर आ रहा है ऐसा करने पर देखोगे कि सारा शरीर क्रमशः मानो लय युक्त होने जा रहा है तभी समझोगे यथार्थ विश्राम क्या है उसकी तुलना में निद्रा तो विश्राम ही नहीं एक बार यह विश्राम की अवस्था आने पर अतिशय थके हुए स्नायु भी शांत हो जाएंगे और तब जानोगे कि पहले तुमने कभी यथार्थ विश्राम का सुख नहीं पाया